श्रीमदभागवत कथा दसमध महारास जब बहुत देर तक गान और नित्य आदि विहार करने के कारण गोपियाँ थक गई तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पहछे परीक्षित भगवान के कर कमल और नखस्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुराड़ी अरके लटक रही थी तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्ज्वल हो रही थी भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हसनियों के साथ जल में घुस कर करता है वैसे ही लोग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 उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों परीक्षित यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देखकर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली जल उड़ीच उड़ीच कर उन्हें खूब नहलाया विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे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 जैसे मदमद गजरात हथनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो परीक्षित शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियाँ पूंजीभूत हो गई थी बहुत ही सुंदर थी चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छुटक रही थी काव्यों में शरद ऋतु के जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना की पुलीन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प है यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रियाओं को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था राजा परीक्षित ने पूछा भगवान भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश ब्रह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले उपदेश करने वाले और रक्षक थे फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया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 स्वच्छंद विचरते हैं वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है गोपियों के उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतकरण में जो आत्मा रूप से विराजमान है जो सबके साक्षी और परम पति है वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं